नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग अपने सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष पवन सिंह ठाकुर जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और सिस्टू रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और किस तरह से वो हैप्पी रहते हैं उनका हैप्पी रहने का सीक्रेट क्या है वो भी हम लोग उन्हीं से जानेंगे और काफ़ी इंदौर में रहते हुए काफ़ी मध्य प्रदेश के आसपास में उन्होंने काफ़ी काम किया है और अभी वर्तमान समय में एक हॉस्टल चलाते हैं जहाँ पर 40 से 50 बच्चियाँ उनके पास हैं और बच्चों उनकी जो है देख करना उनको संभालना ये काम करते हैं तो इनकी धर्म पत्नी है वो भी इस काम में उनको सहयोग देती हैं, तो हम लोग उनके बारे में आज सुनेंगे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से पवन सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति मेरा नाम है पवन सिंह ठाकुर मेरी उम्र है बासठ वर्ष और मैं वर्तमान में दो मिश्र नगर में रहता हूँ वैसे मूल निवासी में रहने वाला पिकडम्बर एबी रोड तहसील बहू जिला इंदौर का हूँ ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आपके जीवन से जो भी बातें आपके जीवन में घटी है उन सभी चीज़ों को हम लोग सुनना पसंद करेंगे एक कहानी के तौर पे मैं चाहूँगा कि साठ साल यानी बासठ साल अभी रनिंग है आपका तो साठ साल पहले की जीवन कहानी कैसी थी आपके बचपन की बातें हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी श्रोताओं को ज़रूर बताइए कि बचपन एक हमारा जो है कई लोगों का बचपन बचपन जो है बहुत यादगार होता है और बचपन किसी का भी देखा जाए तो खुशनुमाई ही होता है चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो क्योंकि उसमें कुछ एक ऐसी खुशियाँ होती हैं चाहे हमारे पास कपड़े ना हो, लेकिन हम जिस तरह से खुशियाँ मनाते हैं बचपन में अपने पापा के मम्मी के साथ में या अपने सराउंडिंग के अपने दोस्तों के साथ में तो वो खुशी अलग होती है तो मैं चाहूँगा कि कुछ बचपन के अपनी यादें ज़रूर हमारे सभी श्रोताओं को अपनी सुनाइए हाँ मेरा बचपन का बहुत ही खुशनुमा जीवन रहा है और मैं दस साल की उम्र से और स्वस्थ रहने का भी राज यही है कि मैं 10 साल की उम्र से सुबह 4 बजे उठता था और मैं अपना गाइड और भी थे उसका मैं गोबर वगैरह फेंक के और दूध खुद स्वयं निकालता था और फिर मैं स्नान करने के लिए जाता था और मैं जैसे धार्मिक मास होते थे कार्तिक स्नान करना पूजा करना महिलाओं के साथ में मैं, मैं महिलाओं के बीच में एक ही लड़का रहता था और मैं व्रद्ध महिलाओं को माताओं को स्नान करवाता था और हम पूजा पाठ सांत में करते थे उसी का शायद मुझे फल मिला है आज जो परमात्मा से मेरा परिचय हुआ है और परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं शुरू से मैं मेहनती और करमढ़ रहा हूं कभी मैं दिन में सोता नहीं हूं अब ठीक है मेरा स्वास्थ्य के हिसाब से मैं कभी दोपहर में आराम करता हूँ परंतु मैं बचपन में कभी सोया नहीं हूँ पढ़ाई में भी अव्वल रहता था और मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करता था मैंने खेती में भी बड़े लगन से काम किया है जो भी काम मैंने किया बहुत लगन से काम किया है और मुझे आज भी मेरा अनुभव यही कहता है कि वाकई खेती करना और श्रम करना एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में आगे भी स्वस्थ रखता है लंबे टाइम तक और जो कड़ी मेहनत करता है मेहनत से आदमी का शरीर टूटता नहीं है बल्कि मजबूत होता है ये मेरा अनुभव ये रहा है एक और बात पूछना चाहूँगा बचपन में जैसे स्कूलिंग की बात अगर हम लोग याद करें तो कौन कौन सी जगह पे आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई उस टाइम का परिवेश कैसा था आज वो स्कूल वैसे का वैसा है या कुछ बदला हुआ है मेरा वैसे स्टार्टिंग में जो स्कूल से परिचय हुआ उसमें अद्भुत ही रहा है क्योंकि मुझे प्रथम स्टैंडर्ड में मैं बैठा हूँ और उस स्टैंडर्ड से मैं ऊपर था तो मुझे मेरे को बीच में ही तीन महीने में एग्जाम हुई मेरी स्पेशल उस समय और मेरे को थर्ड में भेज दिया <laughs> थर्ड स्टैंडर्ड का मेरे को स्टूडेंट बना दिया क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था इंग्लिश उस समय मेरी अच्छी थी उस समय इंग्लिश तो ज़्यादा चलती नहीं थी फिर भी मेरा मैथ्स की वजह से मेरे को थर्ड स्टैंडर्ड में डायरेक्ट प्रमोशन कर दिया क्योंकि मेरे पिताजी के कोई मित्र थे जो मेरे घर पर आए थे दिल्ली से और वो उनकी इंग्लिस और मैथ्स बहुत अच्छी थी और वो मेरे को प्यार से पढ़ाते थे उन उस समय मेरे को टेबल ट्वेंटी तक हार्ड बाय हार्ड होता था तो उस समय पढ़ाई में मेरे को काफ़ी अच्छा सहयोग मिला और मैं पढ़ाई में भी काम करते वक्त भी गाड़ ढोर चलाते वक्त भी मैं पढ़ाई करता था और शाम को मेरा होमवर्क पूरा शाम को करके ही सोता था घर में मैं शाम को माता को रसोई में भी हाथ बटाता था और सुबह घर में पानी भरना पीने का झाड़े बुआरा करना वो भी करता था और गांव में जो कुआ होता था वहाँ से हम पानी लेके आते थे मेरी माँ का बहुत लाड़का बेटा रहा हूँ मैं और मैंने मेरी माँ के साथ में खेत में भी घास भी काटी है फसल भी निकालते थे मेरी माँ के साथ मैंने काम किया है मजदूरों के साथ काम किया है और मेरे पिताजी को भी मैंने हल और बखर मतलब जो बैलगाड़ी जुताना ये करना वो सारा काम भी मैं करता रहा हूँ उसमें से जो हमारी फसल होती थी जैसे मूली सब्जियाँ पपीता आम वगैरह ये भी मैं में से निकाल के बाज़ार में बेचता था स्वयं बेचता था न कि मैं थोक मंडी में बेचता था घर घर फेरी लगा के बेचता था ये मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं और मेरी आवाज़ उसी वक्त से बुलंद रही है कि मैं आवाज़ लगा लगा के घर घर फेरी लगा के मैंने सब्जियां आम पपीता वगैरह ये हम लगाते थे ये बेचा मैंने और काफ़ी अच्छा संघर्ष रहा और मेरा खुशनुमा रहा है और मैं उससे बहुत खुशी मिलती थी मेरे को और मेरे को पैसे दस साल की उम्र से मेरे पास पैसे कभी ख़त्म नहीं हुए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ठाकुर साहब की बातें सुनकर अच्छा लग रहा होगा बचपन की बातें जो है हमें बुलाए नहीं भूलती हैं और बचपन की यादें जो है वो हमारे गोल्डन मेमोरीज में जमा हो जाते हैं जब भी हम याद करते हैं तो तुरंत याद आ जाते हैं आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा आपकी भी बचपन की बातें शायद आपको ठाकुर साहब को सुनकर याद आ गए होंगे और ज़रूर याद आ गए तो उसे नोट करके रखिए कुछ गोल्डन जो मेमोरीज़ है उसे हमेशा अपनी बुक में किताब में लिख लेना चाहिए ताकि हम जब भी वो चीज़ें हमें दुख या मायूसी हमारे जीवन में आ जाएँ तो हम उस किताब के पन्नों को देखते ही हमारे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाए तो हाँ ये बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि स्कूल के कुछ एग्जाम्पल्स हमें ज़रूर सुनाइए कि स्कूलिंग जो उस समय था उस समय के टीचर्स कैसे थे हैं। जैसे आपने अभी गणित और मैथमेटिक्स वाला जो ट्यूशन वाले टीचर थे उनके बारे में बताया और वहाँ के स्कूलिंग के बारे में बताया मेरा जो प्राइमरी से मिडिल स्कूल रहा है काफ़ी खुशनुमा रहा है और मेरे मैथ्स के टीचर मेरे को बहुत प्यार करते थे और मैं गेम्स में भी इंग्लिश के टीचर भी मेरे को अच्छा करते थे और मेरा मिडिल तक तो बहुत ही टफ रहा है पढ़ाई में खेलकूद में भी मैं बहुत ही मतलब फुटबॉल खेलते थे उस समय कबड्डी खेलते थे खो खो खेलते थे ए बाध दौड़ भी हमने भाग लिया है काफ़ी खेलों में मैंने पार्टिसिपेट किया है और हम सुबह मॉर्निंग में चार बजे मतलब पाँच बजे से जॉकिंग करते थे करीब पाँच किलोमीटर की वो कंपलसरी करते थे शाम को हम फुटबॉल खेलते थे मतलब वो जीवन तो आज मतलब गोल्डन जीवन हम छोड़ के आए हैं और वो जीवन तो वाकई याद रहता है हमारे फुटबॉल खेलने में कभी कभी इस टाइप से दोस्तों में झगड़े भी हो जाते थे गिर जाते थे मतलब बहुत ही अच्छा लगता था वो समय भी हम याद कभी कभी आता है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया क्योंकि बचपन की बातें जैसे खेल कूद में हम लोग कुछ करते हैं या स्पोर्ट्स हमारा जो होता है वो बचपन में जो भी हम लोग खेल खेलते हैं विंटर सीजन में हमारा स्पोर्ट्स होता है हर स्कूल में तो वो चीज़ें भी हमें जो है मेमोराइज रहता है बचपन में हार जीत का कोई वो नहीं रहता लेकिन उसमें जो फ़न है उसमें जो मनोरंजन है वो हमें हमेशा याद रहता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से ठाकुर जी से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सुनाए हैं सुनते रहो मुस्कर रहो चुफल के दिन बुला बदलिया जीवन बीते दिल के तरह नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुवन नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना बचपन के दिन बुला न देना तो आइए इस गीत के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और हम लोग जैसे जैसे हमारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो हमारी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाती है तो आइए आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं और जीवन का एक पड़ाव हमारा जो बचपन का है जब बीत जाता है तो हम लोग जैसे ही जैसे प्राइमरी एजुकेशन हमारा पूरा हो जाता है सेकेंडरी हम लोग पूरा कर लेते हैं फिर कॉलेज या फिर हम लोग डिग्री लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं कई लोग टेक्निकल में चले जाते हैं कई लोग फिर और आगे पढ़ाई करने के लिए डिग्री लेने के लिए भी आगे बढ़ते हैं उस समय एक बड़ा डिसीशन हमें लेना पड़ता है कि किस फील्ड में हमें जाना है जैसे हमारा एजुकेशन पूरा हो जाता है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और मैं भी चाहूंगा कि ठाकुर साहब जैसे बचपन की बातें हमें सुना रहे थे उनका स्पोर्ट्स में अच्छा रहा और पढ़ाई में भी अच्छे रहे मैथमेटिक्स और साइंस उनका जो है वो बहुत अच्छा रहा जिसकी वजह से उन्हें लिफ्ट मिलती गई आगे बढ़ने के लिए और घर से भी काफ़ी चीज़ें उनको जो है सपोर्टिव रहे सब माता पिता का प्यार भी उन्हें मिला स्कूलिंग पूरा होने के बाद कॉलेज लाइफ में आप गए या फिर टेक्निकल में गए किस तरह से आपने अपने करियर बनाया थोड़ी सी वो बातें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए हाँ मैंने हमारे गांव में मिडिल स्कूल रहा है और वहाँ तक मैंने पढ़ाई की उसके बाद में मैं क्रिश्चन स्कूल रसलपुरा में गया हूँ और मेरा वहीं से एम मैंने बना लिया था कि मैं कॉमर्स पढ़ूँगा और मैं व्यापारी बनूँगा बिजनेस करूँगा बिजनेस पहले मेरे माता पिता तो कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार परंतु मैंने जब पढ़ाई की तो मैंने कहा कि मैं कॉमर्स ही लूँगा और मैं व्यापार ही करूँगा ये मैंने अपने लक्ष्य बनाया था और मैंने वाकई हाई सेकेंडरी तक पढ़ाई की कॉमर्स की बाद में फिर मैंने प्राइवेट आर्ट्स वगैरह भी किया परंतु मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति हमारे घर की इतनी अच्छी नहीं थी फिर मैंने अपना घर का काम चालू किया दो साल तक मैं घर में ही अपनी खेती वेती का काम किया पिताजी के नाम से जमीन नहीं थी दादाजी शांत हो गए तो पिताजी के नाम पे भी मैंने बंटवारा वगैरह करवाए तहसीलदार से मिलके और मैंने काफ़ी पिताजी का सहयोग किया और खेती करवाई वहाँ पे डेरी डालने का मेरा मूड था उ, उ, उ, हमारे पिताजी को हिस्से में ग्राम यशवंत नगर में मानपुर के पास में मानपुर से चार किलोमीटर पहले ए रोड पर ही गाँव पड़ता है वहाँ पर हमारे खेती बंटवारे में दी गई तो हमको गाँव पिगडम्बर छोड़ना पड़ा सन अठहत्तर में सन अस्सी में मैं गया दो साल बाद में उसके पहले मैंने मजदूरी भी की गंदी पन्नियाँ जो जो कलेक्शन करते हैं उसकी मैंने गिट्टियां बनाई इलेक्ट्रोप्लेटो जो निकल होती है बर्तन बाजार में वहाँ भी मैंने काम किया है और साथ में पढ़ाई भी की है और काफ़ी मैंने में मैं जीवन मेरा बिता है गंदी पन्नियों की मैंने गिट्टी बना के दाना बना के वो वो मैं करता था रात को ड्यूटी करता था घर से मैं चार रोटी लेके आता था मिर्ची तल के और वो सब्ज़ी भी उस समय नहीं होती थी हमारे पास में परंतु तो वो चार रोटी में रात को बारह बजे खाता था सुबह छः बजे हमको भूख लगती थी और हम सीधा होटल पर भागते थे तो मैंने संघर्ष भी किया पैसा भी कमाया अनुभव भी लिया एक जेडी डी बिट को एक कंपनी होती थी वहाँ भी मैंने एक सौ बीस रुपये महीने की नौकरी की उसी में मैंने दो महीने में मैं सुपरवाइज़र बन गया क्योंकि मेरा काम करने की स्टाइल ही अलग रहती थी कि मेरे को पीठ नहीं दिखाना है कोई भी काम में और मेरे को काम करना है जितनी मेरी स्पीड होती थी फुल स्पीड से मैं काम करना चाहता था और मैंने वो काम किया मालिक को मेरा काम समझ में आया उनने मेरे को सुपरवाइज़र बना दिया फिर मैं लोगों के वर्करों को कहने में कि आपके तो सेट मानते हैं चलती है बहुत आप तो यूनियन बनाओ तो हम यूनियन बनाने में नासिक वाले सेट थे डाया भाई शाह और उनने फिर हम यूनियन बनाने के चक्कर में हमको वहाँ से निकाल दिए तो मैं खेती करने गया मेरे गाँव वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी खेती की पूरी रात में पानी लगाता था मतलब मेहनत में कभी मैंने पीछे नहीं हटता था बहुत अच्छा मेरे को पिताजी ने किया वहाँ मकान बनाया मैंने मट्टी को जिसको मिक्स करते हैं मट्टी के घर बनाया हमने वो मेरे माँ ने और मैंने स्वयं ने वो काम करके कोई मजदूर नहीं लगाते थे और घर में खेत में घास काटना फसल काटना मजदूरों के साथ में मजदूरों से काम लेना और उनके साथ में काम भी करना खाना बनाने में मेरी माँ ने मेरे को इतना निपुण बना दिया कि आज मैं किसी का मोहताज नहीं रहता हूँ अभी भी मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ और हर प्रकार की सब्जी हर प्रकार का खाना सारे अनुभव है गुड़ बनाना मुझे आता है घर में हमारे चरखे जलते थे गन्ना बनाते थे तो गुड़ भी मैं मेरे को बनाने का अनुभव है ऐसे मेरे को खेती के सारे अनुभव है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता सुनकर सोच रहे होंगे कि गन्ने का जो है गुड़ कैसे बनता है वो थोड़ा सा प्रोसेस बताइए हमें क्योंकि बड़ा रोमांचक रहा है ये चीज़ें क्योंकि हम लोग कभी देखे नहीं हैं लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे हाँ गन्ने का ऐसा है कि गन्ने की फसल तो एक साल की होती है जो बहुत ही लम्बा पीरियड होता है उस फसल का उ, उसकी कटाई के उसकी कटाई के लिए कटाई करने के बाद में वो दिवाली के बाद हम कटाई चालू करते हैं और उसको छिलके उसकी पिलाई करते हैं रस निकालते हैं रस के बाद में फिर हम उसको एक कड़ाव होती है जिसमें करीब 200 लीटर रस निकाल के उसमें उबालते हैं उसको और उसको उबालते उबालते उसमें जो जो मैल निकलता है वो झारे से निकाल के उसको फेंकते हैं और सल्फ़र डाल के उसकी और सफाई करते हैं और अधिक उबाल उबाल के वो फिर एक चाशनी होती थी उसमें चाशनी ऐसी लेते थे कि दो तार की चाशनी होती है दो तार की चाशनी जैसे इसको ऐसा करके तोड़ते थे तो कट से टूट जाती थी मतलब गुड़ बन गया और उसको गुड़ को निकाल के अलग नान में ठंडी नान में जो होती है मिट्टी की होती थी उसमें डाल देते थे तो गुड़ ठंडा हो हो के बिल्कुल सख्त हो जाता था और उसमें हम फिर भीली बनाते थे उसको इकट्ठा कर करके करीब दो किलो की भीली एक किलो की भीली भी मतलब जैसा अपना अपना एक तरीका होता है सांचे का वो हाथ से भीली बनाते थे गरम-गरम गुड़ की अच्छा। वो खाने का और, और उसमें ऊपर से हम निकालते थे कतली उसको कतली बोलते थे जो बिल्कुल बर्फी टाइप होती थी अच्छा। वो, वो वो वो भी खाने के लिए लोग आते थे रस पीने के लिए आते थे वो हम सब फ्री उनको खिलाते थे पिलाते थे बड़ा अच्छा लगता था कि लोग हमारे यहाँ गन्ना खाने आए हैं रस पीने आए हैं तो अभी भी वैसे चलता है कि कहीं पर नहीं उसमें हम गन्ने का जो गुड़ पक जाता ना उसमें हमने मूँगफली की पट्टियाँ भी बनाई है अच्छा। और गेहूँ गेहूँ का आटा सेक के उसके गेहूँ के लड्डू भी बनाए हैं चावल के लड्डू बनाए हैं तिल्ली के लड्डू बनाए हैं है, ये भी सब को हम आता है मेरे को <laughs> है ये सीखा है अभी भी हमारा कुछ वो नहीं है पर हम मतलब बहुत सक्रिय रहे हैं हर काम में रुचि रही है हमारी हर नए काम को करने की चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे आपकी बातें सुनकर जो गरम-गरम गुड़ की बातें आपने कही अकबर और बीरबल की बातें याद आएगी और बीरबल साहब उनसे ऐसे मिलने गए अकबर साहब ने बोला चलो मुझे एक ऐसा दुनिया का सबसे बढ़िया चीज़ खिलाओ जो मैं समझूं कि आपने कुछ अच्छा चीज़ खिलाया तो बोले मैं ऐसी चीज़ खिलाऊँगा जो दुनिया में कोई नहीं खाया होगा पूरी मिठाई की दुकान फेल हो जाएगी लेके गए रात में और वो जैसे आपने कहा कि गरम-गरम रस जो है वो उबालते पालते उसकी जब गुड़ बन जाती उसकी जो ऊपर की मलाई है वो निकाल के उनको खिलाया था अकबर को अबिरबल ने वो खाते रह गए खाते रह गए खाते रह गए बोले उनको नहीं बताया कि ये इसका है और वो जैसे ही उन, उनको खिलाया तो बोले ये सबसे बढ़िया मिठाई लग रही ये तो ये तो बाजार में मिलती नहीं बोले ये बाजार में नहीं मिलेगी बोले यही मिलती है तो वो गरम-गरम खाने में जो आनंद है गुड़ का वो बहुत ही सुंदर है जिसके बारे में आपने बताया और मुझे भी याद आ गए अपनी जो कहानी मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें थी और आइए आगे बढ़ते हैं और जब जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है उतार चढ़ाव आता है तो व्यक्ति एक अनुभव के साथ जीवन जीने लगता है तो उसके पास फिर कई मुश्किलें आए तो भी वो उन चीज़ों को बहुत ही धैर्य के साथ उन चीज़ों को मैनेज कर पाता है तो मैं चाहूँगा कि हमारे आज के समय में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं आती हैं जाती हैं तो आपका फिर उस गांव को छोड़कर शहर में कैसे आना हुआ उसके पीछे क्या कहानी है मैं गांव यशवंत नगर में खेती का बंटवारा वगैरह करवा दिया हमारे भाई उसी समय मैंने पिताजी को समझाया भी सही कि आपके नहीं रहने के बाद में भी हम खेती बाँटेंगे तो क्यों ना हम बड़े किसान से बड़ा किसान क्या है उस समय हमारे पिताजी के इस समय 20 बीघा जमीन आते आई थी वो भी दो जगह थी करीब एक किलोमीटर के डिस्टेंस में दूरी में और वहाँ कुआँ नहीं होता था खेती के किनारे नदी थी तो हमने पिताजी को मैंने समझाया पिताजी मेरी बात बहुत मानते थे क्योंकि मैं उनका बहुत ही सहयोगी बेटे में से एक था हर काम उनके साथ में रेखे करवाता था और पिताजी ने मेरे को जो कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे आज भी दिल को छूती है और मैं लोगों को कहता हूँ बीसें बुद्धि और तीसरे धन मतलब बीस साल में जिसके बुद्धि आ गई बुद्धि आना एक वो चीज़ है जिसे पढ़ा और गुणा नहीं पढ़ना और गुणना वो बहुत बड़ा महत्व की बात है और बीस साल में बुद्धि आ गई मतलब आपको कमाने की अकल आ गई तो सफल हुआ और 20 साल के बाद में 30 साल तक की एज में जितना धन कमाना है वो कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो उसके बाद खर्चे ही खर्चा है बच्चों की शादी करना है बच्चों की पढ़ाई भी करना है पहले पढ़ाई करना है फिर शादी करना है खर्चे ही खर्चे हैं मतलब आप फिर बचा नहीं सकते हो धन को तो ये चीज़ मैंने पिताजी से सीखी और वो उसी स्टेप पर मैं चला यशवंत नगर से वहाँ से मैंने गाँव में हमारे पास में भैंसे थी दो तीन तो मेरा मन हुआ कि यार मैंने मेरे को पिताजी ने जमीन का हिस्सा दे दिया है मेरे नाम पे कर दिया तो मैं क्यों ना अब मैं डेरी डालूं तो डेरी का का मैंने मन बनाया मैं बैंक में गया सेंट्रल बैंक में बैंक में गया तो वहाँ मेरे को एक नए अधिकारी मिल गए उनका नाम ए के राजौरिया जो आजकल कल अभी रिटायर्ड हो गए वो सागर में हैं उनकी भी पहली पोस्टिंग थी और मेरे को उनने बड़े प्यार से बोला कि आप क्या करते हो नाम पूछा कहाँ रहते हो पूरा परिचय लिया तो आप ठाकुर हो भैंसे कितनी हैं इनके साथ भैंसे दो थी उस समय मेरे पास में कुछ गाय थी तो मैं डेयरी डालना चाहता हूँ मैं पढ़ाई का पूछा उनने मैंने सब बताया मन कि मैं डेरी बहुत और मैं उसके पीछे मैंने घर से भग के पोल्ट्री फार्म की ट्रेनिंग लेने रीवा गया एक महीना की ट्रेनिंग भी ली तो मेरे को एक मित्र ने बोला कि भैया आपके पैर में भौरा है आप इकट्ठे एक, एक, एक मतलब ये मुर्गी नहीं, नहीं। मु, हाँ एक जगह नहीं रह सकता क्योंकि ये लाइफ स्टाक का मामला है मुर्गी पालना आसान नहीं है उसको रहना पड़ता लग के तो मैंने वो आइडिया छोड़ दिया कि उनका मैं भैंस तो पालूंगा ही क्योंकि भैंस से मेरी बहुत रुचि है दूध बचपन से ही निकालता था मैं तो वो तो उनने क्या कहा ठीक है मैं आपको डेयरी का लोन दूँगा परंतु आप मेरे को लिए घी लाना आप घी बनाते हैं ना घर का तुम कि जी घी बनाते हैं तो मैं उनके उनके लिए एक किलो घी ले गया फिर उनने मेरे से मित्रता की और मेरे उनने मेरे को लोन तो दिया नहीं उस समय नहीं। और एक बंधु मऊ से बीमा कंपनी वाला इंस्पेक्टर डेवलपमेंट इंस्पेक्टर डीपी शर्मा उसका नाम मुझे याद है डीपी शर्मा करके आए हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के उनने मेरे को बोला कि ठीक है अब इनको हम लाइसेंस देते हैं एजेंसी करने के एजेंट के रूप में लाइसेंस बनवा देते हैं या फिर हमारा काम करेंगे मेरे को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि महू से मानपुर की दूरी 25 किलोमीटर की थी बैंक वाले उन्हें बोला कि देखो हमने तुमको काम दे दिया है अब आपको लगन से काम करना है तो वो जो फाइनेंस करते थे और दूसरी बैंक भी फाइनेंस करते थे तो वो मेरे को मैं उनका इंश्योरेंस करता था और ऐसे करके फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया महू तो मैं महू आ गया और मैं मैं फिर पिगडम्बर शिफ्ट हो गया वो मऊ शिफ्ट हो गए मेरा गाँव पैतृक गाँव पिगडम्बर था मैं वहाँ शिफ्ट हो गया और उन्हें फिर वहाँ पे बैंक में आए उल्टज कंपनी वाले जो डीलर थे उनको तहसील स्तर पे एजेंसी देना थी तो वो एजेंसी के लिए उनने बैंक वालों से संपर्क किया तो बोले हमको किसी अच्छे व्यक्ति को एजेंसी देना है और जो हमारा सेल ज़्यादा अच्छा कर सके तो हमारे राजो जी हमारे मित्र हमारे गुरु ए हम मैं उनको सब कुछ मानता हूँ तो उनने बोला कि आपको मैं एक ऐसा व्यक्ति देता हूं जो आपका अच्छा माल बेचेगा परंतु तो उसके पास दुकान नहीं है और वाकई मेरे पास दुकान भी नहीं थी उस समय मेरे पास में हजार रुपये थे तो उनने बोला कि दो हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा एजेंसी के लिए तो भैया नहीं दिए मैं उनको भैया ही बोलता हूँ आज भी भैया बोलता हूँ बड़े भाई और मैं पिता का भी दर्जा दूँ तो कम नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत ही उनने सहयोग किया और सपोर्ट किया बिजनेस में आज व्यापारी हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ वर्तमान में उनने हज़ार रुपये उधार भी दिया हम उसी दिन गए दूसरे गमला मतलब दूसरे दिन उनको बुलाया कि उस समय आ जाना हम मिलेंगे वो चार पार्टनर थे अब वो चार पार्टनर भी अलग अलग अपने अपने माइंड के थे परंतु उसमें दो पार्टनर मेरे को बहुत अच्छा सहयोग करते थे तो मैंने बिना दुकान के दो साल तक बिजनेस किया वो वो वर्ष था मेरा तिरासी का पिचासी में मैंने फिर दुकान ली और पिचासी मैंने जो दुकान ली मैंने और मेरे को उन्हें और बैंकों से इंट्रोडक्शन करवाया बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा महाराष्ट्र बैंक ऐसे करके मैंने चार पांच बैंक और सेंट्रल बैंक के तीन ब्रांचें मा, मानपुर गौली बलायशाह और महू ऐसे करके पांच छह बैंकें मिल गई उस समय किसान बैंक में आना बड़ा उनको लगता था कि हमको लोन देंगे कि देंगे क्योंकि किसी के पास जूते नहीं होते थे किसी पास फटे कपड़े होते थे पर मैं गांव का लड़का था उनको मैंने विश्वास दिलाया और मोटर का नाम भी था ओटा ओटा मोटर लोगों को बड़ा आठ लगता था उस एरिए में इस नाम का कभी मोटर सुना ही नहीं।, नहीं सिर्फ मैंने उनको बोला कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि ये मोटर अच्छी है वाकई वो मोटर इतनी अच्छी निकली कि 20 बीस साल तक लोगों को सर्विस दी और लोगों को फाइनेंस चाहिए था तो इसलिए फाइनेंस के नाम पर मेरे पास आते थे मैं उनके ऋण पुस्तिका पी टू नक्शा ये सब ले और बैंक में बुलाता था उनको बोला था सिर्फ़ एक बार आना उस समय कोई फ़ोन नहीं होते थे लैंडलाइन फोन होते थे कहीं चलते थे गांव में कहीं नहीं चलते थे <laughs> तो कोई साधन की भी वह नहीं थी मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल मेरे को वो भी मैंने कमाई करके मोटरसाइकिल ली 85 में मैंने में हीरो होंडा वो भी मेरा लक्की ड्रॉ में मेरा नंबर निकला ट्वेंटी नंबर जो जलगाँव से मैं ले कर आया खुद चला के और वो साढ़े हज़ार रुपये में हीरो होंडा लिया एटी फाइव में अच्छा, अच्छा। और एटी फाइव का, का वर्ष मेरा इतना अच्छा रहा और 86 में मैंने एक करोड़ बीस लाख का बिजनेस किया मोटर पंप में <laughs> जिसमें मेरे को जनरल मैनेजर बॉम्बे से आए जनरल मैनेजर बॉम्बे से आए प्लेन से बड़ा मेरे को एक वर्नरफुल लगा कि प्लेन से मेरे लिए आदमी आया मेरे को प्राइस देने के लिए <laughs> तो मेरे को पचास का चेक दिया क्योंकि मैंने उल्टाज कंपनी का 25 लाख का तो सिर्फ मोटर पंप में ही बिज़नेस किया बाकी ऐसे सही जो कर बहुत बहुत ऐसा करके वो एक सवा करोड़ का बिजनेस से भी ज़्यादा हुआ ऐसा तो मेरा वो बिज़नेस वो समय वो साल मैं जीवन में नहीं घुर सकता उसी समय मेरे बेटे का 85 में जन्म हुआ 86 में उसका बर्थडे मनाया जो लोग शादी करते हैं ऐसा मैंने बर्थडे बनाया और उसी साल मेरे को बीमा कंपनी ने भी मेरे को ऑफर दिया कि आपको डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए चूज किया, किया गया तो उसके भी मैंने ट्रेनिंग ली तीन महीने की ट्रेनिंग ली ट्रेनिंग पीरियड में मेरे को दो सौ ट्रेनिंग में दिए अच्छा, अच्छा, स्टाइफन भत्ता दिया और मेरी दुकान पे मैं पाँच हजार रोज़ कमाता था तो मैंने वो ट्रेनिंग लेने के बाद में भी मैंने रिजाइन कर दिया वो डिविजनल मैनेजर जिसने मेरी पोस्टिंग कर थी और वह बॉम्बे से स्पेशल मेरे को पोस्ट बना बनाई उनने रिकमेंड लेके गए थे बॉम्बे से मेरी पोस्ट लेके आए उस समय जनरल की कोई पोस्ट नहीं होती थी सिर्फ कोटे की पोस्ट होती थी परंतु मेरे को मेरे लिए वो पोस्ट निकाल के लाए और उनने मैंने रिजाइन किया उन्हें सिर्फ माथा, माथा मार लिया कि इनने क्या कर लिया <laughs> और मेरा बिजनेस मेरे को उस समय कैटल किंग के नाम से जाने जाते थे चार जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी न्यू इंडिया नेशनल इंश्योरेंस ओरिएटल और यूनाइटेड इंडिया तो यूनाइटेड इंडिया में डिवीजन मैनेजर जो कि मैं बिजनेस नेशनल का, के लाइसेंस पे यूनाइटेड इंडिया में बिजनेस देता था क्योंकि वहाँ की सर्विस अच्छी थी ब्रांच की मैं मेरे को केटल किंग के नाम से जाने जाते थे <laughs> लोग कि पवार उस समय मेरा नाम पवार चलता था अब मैं फिर मैंने मोटर पंप का बिजनेस जब गवर्नमेंट ने दस दस हज़ार किसानों का माफ किया जब बैंक वालों ने किसान की इंट्री बंद कर दी कि हम किसान का कोई लोन नहीं देंगे क्योंकि हमको बैंक ने मतलब किसानों ने दिवालिया कर दिया इसलिए फिर मैंने मोटर को बंद कर दिया मोटर पंप की दुकान बंद कर दी उसके बाद में मेरे एक मित्र रहे हैं जो मेरी दुकान को वहाँ देखते थे आनंद किशोर पंवार <laughs> वो वो भी मेरे बड़े से और मैं भी आज भी उनको भी बड़े भाई का भी दर्जा देता हूं परंतु उनकी ईमानदारी आज भी मुझे ये कहती है कि मेरा सगा भाई भी इतना ईमानदार नहीं हो सकता है और बचपन में भी मैं उनके साथ पड़ा हूँ उनका सहयोग भी रहा है और मैं उनके घर पे रहता था अधिकांश और मैंने पढ़ाई की और उनका काफ़ी सहयोग रहा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपका जो स्कूलिंग के बाद जो सिचुएशन रहा जैसे मैंने कहा कि एक बार स्कूल पूरा हो जाता है तो हम लोग अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करते हैं तो वैसे पवन सिंह जी भी बहुत अच्छा मेहनत किया और लगन से किया इसलिए वो सारी चीज़ें जो है उनके पास जैसे सक्सेस उनके पास चल के आ गई और काफ़ी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उस समय उनको मिले और जिस तरह से लोगों के बीच में उन्होंने पहचान बनाई और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो उनके पास आते थे और उनसे जो सहयोग मांगते थे लोन वगैरह के लिए वो सब करते थे और इसके बाद उनको बहुत ही अच्छा जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया कि लोगों को हेल्प करने से हमको भी हेल्प मिल जाता है तो वैसे इनका बिजनेस भी अच्छा रहा अपना काम भी अच्छा किया तो अब आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मुझे लगता है कि ज़्यादा समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुना है रिड मधन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो तारे नजारे हैं ये फरिश्ते जू जमीप उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जू जमीप उतरे तारे हैं सब पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जन्नत ये उतारे हैं ये फरिश्ते जो पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे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 नैनों सेनब युग के नैनो सैनब युग के नैनों सेनब युग के छलकते शारे हैं ये फरिश्ते जो पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे इतने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ पवन सिंह ठाकुर जी हैं जिनसे बातें कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया जो हमारे युवा अवस्था में जो हम लोग काम करते हैं उस समय हमारे पास ताकत भी होती है सोच भी होती है बुद्धि भी होती है तो उसका सही इस्तेमाल करने से हमें सक्सेस मिलता है जैसे पवन सिंह जी को सक्सेस मिला तो अब जैसे कई चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं सक्सेस के साथ साथ कुछ चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं और कुछ लोगों की परग भी हमें हो जाती हैं तो उन्होंने दो नाम उन्होंने बताया और उनके जैसे कि वोल्टास कंपनी के साथ जब उनकी टाइप हुई उसके बाद फिर आनंद जी का जो उन्होंने जिक्र किया और शर्मा जी का भी जिक्र किया अगर दोनों सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल हमारी और से और आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन में ट्रैवलिंग करते हैं क्योंकि घूमना सबको अच्छा लगता है तो मैं चाहूंगा कि पवन सिंह जी आपका भारतवर्ष में कहा या विदेश में घूमना हुआ हो तो टूरिज्म के बारे में आपकी बातें बताइए कैसे आपने टूर किया और किस तरह से आपने उसका आनंद उठाया हाँ एक चीज थोड़ी और छुट गई जो बहुत मतलब जरूरी है हाँ, जरूरी है बताइए जीवन में जी 1977 में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा केंद्र में और उस समय राज नारायण जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उनने नंगे पैर डॉक्टर एक गांव में की स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है नहीं पहुंच पाते हैं नंगे पैर हर पंचायत लेवल पे स्वास्थ्य रक्षक जन स्वास्थ्य रक्षक की की नियुक्ति के उनने प्लान दिए ग्राम पंचायत स्तर पे मेरे को स्वास्थ्य रक्षा के लिए रक्षक के लिए चुना गया जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र से हर्षोला रहा था वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई तीन महीने की वहाँ पे हमको दो सौ स्टाइफन भत्ता मिलता था और मैंने तीन महीने की ट्रेनिंग ली और वो जो मेरा अनुभव रहा है कि एक जो सेवा करने का पब्लिक के सेवा करने का और जो दुखी बीमार के, के सेवा करने का वो पल आज भी मैं उसको मिस करता हूँ कि कैसे मैं दवाई देता था उनको और उनकी खुशी जो पलट के आते थे दोबारा कि मेरे को तो मैं ठीक हो गया हूँ एक ही डोज में ठीक हो जाता खांसी की का सही कब मिलता था पिपरा गोली होती थी जो पेट में कीड़े मर जाते थे नहीं। नहीं। और क्लोलोक्न गोली हम स्लाइड बनाते थे ए और नसबंदी के लिए भी हम प्रोत्साहन करते थे गांव में तो मैंने मेरी ग्राम पंचायत को भी इनाम दिलवाया दस हज़ार और वो सन था का उन्नीस से अस्सी के बीच में मैंने ये काम किया फिर मैं यशवंत नगर शिफ्ट हुआ उसके बीच में मैं बिडको फैक्ट्री में भी काम करने जाता था तो ये ये पल भी बहुत अच्छे निकले और काफ़ी मेरा स्वास्थ्य मामले में भी अनुभव और वही मेरे मेरे जीवन में भी मैंने उतारा अप्लाई किया, अप्लाई किया। <laughs> और मैं लोगों को आज भी गारंटी से कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं आपके जीवन शैली में ये ले लें तो दवाई गोली नहीं खाना पड़ेगी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और मैं आज हार्ड के लिए जो हार्ड की ट्रेनिंग मैंने सतीश गुप्ता जी से वहाँ पे सात दिन सात दस के दो कैंप किए हैं और वहाँ जो मैंने को खाना आहार जो व्यवहार और जो हमारा नेचर और वातावरण है मतलब जो हमारा क्रिया है दिन की दैनिक क्रिया है वो हम कैसे करें और हम जीवन हमारी शैली कैसी बनाएं वो शैली के माध्यम से आज मैं लोगों का हार्ड का इलाज भी करता हूँ और मेरा स्वयं भी मेरा बाईपास सर्जरी के डॉक्टर ने बोला था इंदौर में सेल्फी हॉस्पिटल है उनने बोला था आप दो दिन के मेहमान हो तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरा इसके पहले एक्सीडेंट हुआ था पीछे रीढ़ गिड्ढी में प्लेट लगी है अट्ठारह टाँके लगे हैं मतलब पीछे की पीठ तो मेरा बैक बेकार है आगे से चेस्ट यदि चीर जाएगा तो मेरा बचत क्या है बॉडी में तो मैंने बोलो कि नहीं मेरे को मरना मंजूर है पर मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा सतीश गुप्ता जी ने वहाँ मैंने संपर्क किया तो उन बोला आप एंजियोग्राफी करा के लाएँ आपके एक् करवा के लाएँ तो उनने वो रिपोर्ट रिपोर्ट देखी फिर बोला कि आप आ जाइए कैंप में वहाँ इंटरनेशनल कैंप लगता था 25 परसेंट लोग विदेशी रहते थे बाकी अलग अलग राज्यों से भी पूरे मतलब इंडिया लेवल से और इंटरनेशनल लेवल से वहाँ पे आते थे और वो भी हार्ट पेशेंट आते थे और वो हमने दैनिक दिनचर्या और हमारा रहन सहन और खान पीन से ही हमने हमारा स्वास्थ्य ठीक किया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं लोगों को भी सलाह देता हूँ कि मेरे पास आए और हार्ट का कि टेंडिंग ले हार्ट को कैसे ठीक किया जाए उसकी बीमारी नहीं है हार्ट की ये सिर्फ हमारा व्यवहार और आहार और हमारी दिनचर्या ये ठीक होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और कई बीमारियां से मुक्त रहेंगे हम बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को जैसे मैंने कहा कि हाँ, उनके पास कुछ सीक्रेट है अपने हेल्थ को मेंटेन करने का वो चीज़ उन्होंने बता दी कि आप एक लाइफस्टाइल को अगर चेंज करते हो अपना डाइट और अपना थोड़ा सा जीवन शैली को बदल देते हो अपनी सोच में उन चीज़ों को लाते हो तो आपका हर बीमारी जैसे बड़े से बड़े बीमारी जैसे डॉक्टर साहब ने इनको बोल ही दिया था कि भाई दो दिन के आप मेहमान हो अगर आप बाईपास सर्जरी नहीं करते हो तो उन्होंने उस चीज़ को समझा कि ये चीज़ें मेरे लिए शायद आ, मुश्किल होगी क्योंकि इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं तो इनको इंटीमेशन मिला और इन्होंने सतीश गुप्ता का जो कैंपेन है उसे अटेंड किया और उसे अटेंड करने के बाद इनको अपने लाइफ में चेंजेस किया और उस चेंजेस के वजह से इनको हेल्दी लाइफ मिल गया और अब हेल्दी वेल्दी हैं सिक्सटी टू रनिंग में भी और ये कब की बात है आपका जो हार्ट वाला जो बाईपास सर्जरी वाली बात है ये दो की है दो और आज दो है और पूरे ही पाँच साल बीत चुके हैं तो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह से अपने जीवन में कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के पद्धति को अपनाइए जीवन शैली को अपनाइए खान पान में जैसे हमारा जो भी डाइट हम लोग लेते हैं उसी से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है यूज़ करता है और वही हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा करता है वही हमारे जीवन में खुशियाँ भी हमें प्रदान करता है तो जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा <laughs> तो इसीलिए आप अपना आहार विचार दोनों अगर सही रखते हैं तो आपके जीवन में आपके व्यवहार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी तो चलिए आप इस विषय को हाँ और ज़्यादा ना जानते हो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ टूरिज़्म के बारे में उसके लिए उन्होंने बिजनेस भी किया प्लस पूरे अपनी खुद की गाड़ी से बहुत जगह घूमे भी हाँ जी मैंने मोटर पम्प का जो बिजनेस था उसमें उसके फर्म का नाम था मेरा शिव शक्ति एजेंसी मतलब मेरे को वो उस शब्द का आज ऐसा एहसास होता है कि मेरा शिव बाबा मेरा सहयोगी मेरा पिता मेरा गुरु मेरा सदगुरु सब कुछ है और वो मैं मेरे जो फर्म का पहली फर्म का नाम रखा मैंने शिव शक्ति एजेंसी मतलब उस समय मेरे को इंटीमेशन था और मैंने बचपन में भी शिव जी की पूजा की भक्ति की और भक्ति का फल मुझे ज्ञान मिला और वो ज्ञान अपरम है जो आज मुझे मैं लोगों को देता भी हूँ और मैंने इन इनकांड में पहली बस तेवी तेवीस अगस्त को 32 सीटर आयसर बस खरीदी और मैं बस खरीदने के बाद में एक मेरे को टूर मिला रतनलाल जी सेम वाले मावा वाले पेपली बाज़ार के इंदौर शहर में उन उनसे मेरा संपर्क हुआ और उनको मैं पंचमढ़ी घुमाने ले गया और उनके और तीर्थ थे पास में कुंडलपुर वगैरह वो मुझे याद है तो मैं वहाँ गया उनके साथ में और मैं बस के साथ में ही जाता था और बस में चलते चलते गाड़ी में बैठते बैठते ड्राइवर की एक्टिविटी देखते देखते और बस से ही मैंने ड्राइविंग भी सीखी कभी मैं फोर व्हीलर गाड़ी नहीं चलाई थी बस से मैंने ड्राइविंग सीखी वहां गए उसके बाद मुझे साउथ का टूर मिला बड़नगर से हाँ। वो भी उनके रिश्तेदार वगैरह हाँ। जैन परिवार हाँ। उनको मैं ले गया उसमें मेरी फैमिली को भी डाल दिया मैंने उनके सहयोग ने उन्हें बोला कि आपकी फैमिली यदि जाना चाहें तो वो भी जा सकती हैं तो कैसी और मेरे को कोई अनुभव नहीं था मैंने मतलब पाँच रुपये किलोमीटर में उनको लेके गया और पूरा साउथ मैंने बिना परमिट गया मैं मेरा आई के पास गया कि मेरे को परमिट चाहिए मैंने ब्लैक बोल्ड में प्राइवेट सर्विस व्हीकल में गाड़ी को पास करा लिया मेरा आई बोले कि तुम्हारी गाड़ी तो प्राइवेट है तुमको परमिट नहीं मिलेगा तुम तो ऐसे ही जाओ तुम तो ऑलराउंड हो <laughs> तो हमको बाबा ने ऑलराउंडर पहले से ही बना रखा बचपन से ही और हम वाकई ऑलराउंडर रहे हर काम में हमको कोल्लापुर में रोक लिया बॉर्डर पे ही पहले ही जाके कि आपका वो टेप वेप लेके आ गए हैं सब लोग उनके बंदे और अधिकारी आ गए हमने उनको बोला भाई ये क्या कर रहे हो तो बोले नहीं हम नपती कर रहे हैं चालान बनाएंगे हमने बोला कि भाई चालान क्यों बनाओगे ये ब्लैक बोर्ड है हमारा प्राइवेट सर्विस भी है आप कैसे चालान बना सकते हो मेरे आर टी ओ बोला की कोई परमिट की जरूरत में नो परमिट बोले नहीं परमिट कम्पल्सरी है सिक्स सीटर से उनने फिर मेरे को नियम बताया कि छह सीटर से कम वाला वाहन की परमिट की ज़रूरत नहीं छः से ऊपर वाले का परमिट कंपलसरी है हमारे स्टेट में कि मेरे स्टेट में तो फ्री है मेरे आर से बात करो बोले नहीं नहीं कोई आर से बात नहीं करी क्योंकि आपके अधिकारी से बात करवाओ बोले अधिकारी तो यही है, है। अरे भैया इससे भी ऊपर कोई अधिकारी होगा ना भाई ए <laughs> कमिश्नर वमिश्नर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वगैरह होता है ऐसे सुना है ऐसा भाई हमको ट्रांसपोर्ट का कोई आइडिया नहीं था तो वो बोले कि यार ये तो बंदा मानेगा नहीं हमारे सब उतर गए बोले भैया आप आराम करो या तो बड़ा पंगा है रात को बारह दो बज रही है बॉर्डर पे फिर उनने बोला कि हमने बोला आपके कमिश्नर से बात कराओ हम पैसा नहीं देंगे ना चालान बनवाएंगे और चालान बनाना भी है तो आप कोर्ट का चालान बना दो फिर उनको समझ में आया कि चलो ठीक है तो बोले हम पुनः कोर्ट का चालान बना देते हैं आपको लिफाफा दे देते हैं मैं ठीक है डेढ़ हमारी समस्या हल हो गई हम आगे पाँच प्राण गाएंग जान, जाना है तो हम पहले भी अटक गए तो आगे हम क्या करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा साहब <laughs> वो पार्टी भी इतनी खुश हुई कि यार तुमने कमाल कर दिया इनको भी <laughs> हमको तो उम्मीद नहीं थी कि ये तो गाड़ी फंस गई हमारी <laughs> तो हम वहाँ से निकल गए फिर हमने को कहीं रेस्ट करना था कहीं हमने धर्मशाला वगैरह ली उनके हिसाब से हम वो फिर मेरे को एक लोगों ने कहा कि आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर तो पार्टियाँ बहुत खतरनाक रहते हैं सब मेरे दिमाग में आया मैंने फाइनेंस करा रखा था प्रकाश लीजिंग कंपनी बैंगलोर मेरा नाम पवन सिंह ठाकुर तो पीछे बैग पुष्टे पे प्रकाश लीजिंग कंपनी का नाम चढ़ा हुआ मैंने उसमें स्टेपलर मारा कि पवन सिंह नाम खत्म वो अंदर दब गया और प्रकाश लीजिंग कंपनी ऑटोमेटिक दिमाग में आया कि फर्म के नाम से शायद चालान नहीं बनाए तो प्रकाश लीजिंग कंपनी माई कंपनी कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी बोलने में आंध्र प्रदेश वाले बोले ओके ओके डेढ़ साल <laughs> और हम फ्री निकल गए कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे हम सभी प्रांतों में धीरे धीरे सर कटसी अनादर कठसी जो भी है पुलिस वाले को भी प्यार प्रेम से हमने टेकल कर लिया और बिना परमिट हम घूम के आएँ कन्याकुमारी तक <laughs> कन्याकुमारी तक वहाँ घूम के आएँ रामेश्वरम वगैरह तिरुपति जी मदुरई वगैरह तो बेंगलोर वगैरह सभी सिटी में हम तो बिल्कुल हमको नेशनल परमिट मिल गया जैसे <laughs> नेशनल परमिट मिल गया जहाँ जैसा आदमी देखा वैसा हमने पूड़ी बांध <laughs> तो वो वो हमारे यात्री लोग बोले ठाकुर साहब आप तो आपका जब हम लौटे नांदेड़ वगैरह से इधर से जो हमारा ये प्लास्टनर पड़ता है बॉडर तो बोले वो तो छोड़ते ही नहीं है बोले तो थोड़ी बुद्धि का उपयोग हमने किया कि सब लाइन में लगे हैं ट्रक वाले बस वाले सब अपने अपने कागज के उपछता ले लेके तो वो एक बंदा उनको सबको लाइन में लगा रहा है तो हम भी लाइन में लग गए परमिट तो था ही नहीं हमने बोला कि यार जो भी होगी देखते हैं तो परमात्मा भी बहुत भरोसा रखता था मैं हर काम में ऊपर वाले पे भरोसा पे छोड़ देता था हमें तो लाइन लगी दो लोग मेरे आगे रहे वहाँ से मैं निकला वो दो दो लोग में एक आदमी निकला उसके पीछे मैं भी निकल गया मतलब उसको जो बैठा था उसको भी देख रहा था कि ये इसकी नज़र मेरे पे है कि नहीं उसकी नज़र चुरा के उसके पीछे पीछे निकल गया मतलब तो मैं डेढ़ साल निकल गया <laughs> कोई चेकिंग नहीं कोई पेपर नहीं कुछ नहीं <laughs> और आ गया उनने बोला मेरे यात्रियों आपको अब तो चाय भी पड़ेगी आप तो फ्री में ये तो कला कला है ये कला है तो फिर उसके बाद में मैंने परमिट नहीं मिला फिर मैंने क्योंकि मेरे कजिन ने यार जो भी है मेरे को पता नहीं था मैंने सिर्फ पेपर में पढ़ लिया था जो पहले आवे पहले पावे तो मैं बस ले आया पैसे मेरे पास थे बहुत फिर भी मैंने फाइनेंस कराया ए तो फाइनेंस कराने के बाद में परमिट लेने गया तो बोले कि भाई तुमने आवेदन लगाया मेरा आईटीओ बोलने लगा के, -के तिवारी थे वहाँ तो वो बोले कि उनके साथ आवेदन तो नहीं लगाया साहब ये तो ये पहले आवे पहले पावे वाली बात है तो मैं तो बस ले आया ना थोड़े नहीं आवेदन लगाना पड़ता है वो जाता है भोपाल <laughs> मिस्ट्री में तो ठीक है भाई जिसका परमिट हो गया फिर उसकी तलाश की हमने बिना परमिट गाड़ी चलाना चालू कर दी इंदौर से धमनोद जो करीब सत्तर किलोमीटर बैठता है इंदौर से वो हमने बिना परमिट चालू कर दी फिर हमारा आर एक बार राजेंद्र नगर पुलिस थाने के सामने खड़े हो गए ऐसे करने लगे कि मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूँ ऊपर hmm. वाला भी आ जाए तब भी नहीं छोड़ूंगा hmm. सब आपको बोला किसने कि छोड़ो आप hmm. जो ऊपर वाला बोलोगे वही करोगे ना <laughs> <laughs> <laughs> तो आप करिए मैं, मैं दंड भर दूंगा मेरे पास पैसे होंगे तो <laughs> <laughs> फिर मैंने किस्त करवाने नहीं बोले कि ठीक है साहब अभी मेरे इतने पैसे नहीं है अब तो किस्त कर दो <laughs> <laughs> उस तो समय शायद दो या ढाई दंड किया था नाइन्टी में तो फिर मैंने कोई जुगाड़ किया परमिट का हो गया 11000 में परमिट लिया मैंने वो भी इंदौर मौका मिला ठीक है साहब बस चलाई फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई पास में वो इंडस्ट्रीज एरिया है यहाँ कंपनी को स्टाफ लगता होगा उनमें बस लगती होगी फिर मैं घूमते घूमते कंपनी में गुंते गुंते। गया बी अरुण कुमार वह नई नई कंपनी खुली थी तो उनको स्टाफ लाने ले जाने के लिए उन लिया मेरे से अट्ठारह हज़ार रुपये और मेरी किस्त भी सत्रह अठारह हजार रुपये महीने की थी hmm. तो उनके यार ये जुगाड़ बढ़ी है <laughs> कि ये पैसा इकट्ठा एक मुश्त में ah. जब वो रोड भी नहीं था ah. एक नदी बनती थी गंभीर नदी उसके ऊपर से ब्रिज नहीं बना था ah. दूसरे गांव खेड़े में से ले जाके मैं स्टाफ छोड़ता था कुछ दिन तक छोड़ा उसके बाद में मेरे को फिर आई ने पकड़ लिया जो महू और पीतमपुर और रुड़ती गाड़ी थी दो गाड़ी मैंने डाली एक मेरे फरवरी में गाड़ी डाल दी वापिस बाडनो में तो एक गाड़ी मेरी पकड़ी गई उधर की फिर मैंने बोला कि यार ये तो चलता जब सास सोना बहु का सोना वहीं बहू का बैठना ऐसा कुछ वो कहावत है तो बोले कि यार ये तो रोज का परमिट का है आए दिन गार्टियों मेरे को तंग करेगा मैंने उसके ड्राइवर से बात करी कि भाई साहब मेरे को तो रोज़ चलना है मेरी गाड़ी इंदौर में है वो गाड़ी भी इंदौर में परमिट थी फिर क्या किया उसका टीपी परमिट लिया एक का और एक का परमानेंट परमिट जो खरीदा था उसके नाम पर गाड़ी करना पड़ी वो भी बहुत मुश्किल थी फाइनेंस होता नहीं फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार इसमें फिर मेरे को आनंद भाई ने मेरे सहयोग किया कि यार ऐसे ऐसे सिग्नेचर ये मिल जाएगी तो हमने वो सब का नाम ट्रांसफर भी करवा दिया ऐसे <laughs> ऐसा क्योंकि इंश्योरेंस तो उसी मेरे नाम का ही है वो गाड़ी वो अलग है इंश्योरेंस बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाई हमने वो दिमाग में भी था मेरे कि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चल रही है हमने ऐसे करके मैंने आर के बाबू को वो उसका समझाया कि भाई तुम सौ रुपये तुम रोड पर लेते हो मैं तुमको दो सौ और मेरी गाड़ी पीथमपुर जाएगी तो वो कोई बात नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं हमारे एरिया में हम पकड़ेंगे नहीं तुम दो इनसे इतने दोस्ती हुई मेरी पांच गाड़ी तक भी आई है मेरे पास में और गाड़ी भी मैं कांटेक्ट पे ले, ले लेता था चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ आपका ट्रैवलिंग एजेंसी की जो बातें हैं वो बड़ा लम्बा चौड़ा और बहुत ही अच्छी तरह से आप रोमांचक रूप से हमें बताएँ आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा मैसेज कोट करते हैं क्योंकि वक्त हो गया इजाज़त का और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि रेडियो मधुबन के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए हमारे युवा साथियों के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप और बाकी पूछते पूछते आपने दुनिया में कहीं भी जा सकता है मैं नए युवाओं को ये कहना चाहता हूँ और काम करने की इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी काम करो आपको सफलता निश्चित है आपकी मेरे जो परिचित परिचित और मेरे गाँव के लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और मेरे पास युवा जब मैं गांव में रहता था जब आते थे कि हमको क्या बिज़नेस करना है मेरे से सलाह लेने आते थे जबकि विपरीत मेरा बेटा मैंने उसको मशीन दी चलाने के लिए और जब बिजनेस मैंने बंद किया तो बोले मैंने छोप दिया कि भैया बेटा तुम चलाओ और तुम इसको एक करो या चार करो और फ्री करके दिया कोई कर्ज नहीं और मैंने बच्चे की शादी कर दी बेटी की शादी कर दी दोनों की एक दिन आगे पीछे शादी कर दी और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ और 2016 मतलब उसके बाद में मेरे को 2010 में मैं इंदौर आया हूँ 2000 इंदौर के बाद में फिर मैंने मशीन ली बड़ी हाईवा जो 45 लाख की मशीन थी उस समय और पाँच डम्फर लिया फिर मैंने पैसा कमाया 10 साल में मैंने कम से कम 50 लाख रुपए कमाया फिर मैंने 2016 में जब मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हुई जब मैंने टोटल बिजनेस बंद कर दिया और मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा दो हज़ार में जुड़ा 2014 में जोड़ा फिर भी मैं गाड़ी चलाता था फिर मैंने सोचा कि दो नावों में पैर रखना ठीक नहीं है लगपति नहीं करोड़पति प्रति बन, बनाने वाला मेरा बाबा तो मैं ये ये ये काम क्यों करूं जो रोज़ झूठ बोलने का काम होता है दिन में कम से कम 25 झूठ बोलना पड़ती है कि डीजल नहीं है ये नहीं है पैसा लेना ठेकेदार से पैसा वसूल करना तो झूठ बोलने का काम क्योंकि गलत हो रहा है हम ये बिजनेस बंद करेंगे तो धीरे से मेरे सारी मशीनें डम्फरें बेच दिए और मैं इतना स्वस्थ हूँ इतना मस्त हूँ कोटी-कोटी धन्यवाद -कोटी देता हूँ <laughs> और मैं आज तीन बजे उठता हूँ सुबह और <laughs> योग करता हूँ वॉक करता हूँ दो घंटे वॉक करता हूँ और मस्त हूँ और शाम को भी <laughs> योग लगाता हूँ साढ़े छः से साढ़े सात जहाँ भी मेरे को आदेश मिलता है बहनों का कहीं पे भी यहाँ पे हमारा जूनर ऑफिस है ओम शांति भवन और आरती दीदी हैं उनका भी मेरे को काफ़ी सहयोग मिला और, और बहनें भी मेरा हमारा पास में एक प्रिकांको कॉलोनी में सेंटर है ये भी हमने चलाया है और आज मैं इतना खुश हूँ कि लोगों को, को मेरा यही मैसेज है कि सच बोलना सच इतना अच्छा है और ऊंच बनाने वाला है सच ऊंच बनाने वाला है और झूठ गर्द में ले जाने वाला है झूठ बहुत बड़ा पाप है कहते भी है पुराने लोगों ने झूठ बराबर पाप नहीं सच बराबर उत्तम नहीं है जो भी एक कहानी है उसके मेरे को पूरा वो नहीं, याद है, नहीं आ रहा है याद नहीं आ रहा है पर बाकी सच परमात्मा भी हमारा सच है और आत्मा भी हमारी सच है और ये जो ज्ञान ले, ले रहा हूँ आत्मा और परमात्मा का जो मिला है वो अद्भुत है अद्भुत है और आनंद साहब मेरे तो मैं ये विचार करता हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं जब मैंने भक्ति की जब मेरे को क्यों नहीं मेरा हाथ पकड़ा परंतु ये ड्रामा का पार्ट है ड्रामा है और ड्रामे के अनुसार जब बाबा कहते हैं कि जब योग होगा जब ही सहयोग होगा और सहयोग के बिना कुछ नहीं है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा फील हो रहा है जैसे कि आपने पवन सिंह ठाकुर जी की कहानी सुनी और जैसे उनका बिज़नेस था ट्रैवलिंग का बिज़नेस जो बाद में उन्होंने वाइंड अप किया और कहीं ना कहीं फ़ैमिली डिस्प्यूट के कारण वो चीज़ें हो जाती हैं और हम भी समझते हैं समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती जाती हैं और इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और जब इनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो तब भी लगा उनको कि कहीं ना कहीं हमें चेंज ओवर करना चाहिए तो उन्होंने चेंज ओवर किया कुछ बिज़नेस बदली भी किए उसमें भी सक्सेस पाए और बाद में उनको लगा कि अभी वक्त नहीं है इतना बिजनेस करने का तो उन्होंने उसको भी वाइंड अप करके अब अपना जीवन जो है इस परमात्मा की सेवा में लगा रहे हैं और ज्ञान योग करते हुए अपने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को बनाए रख रहे हैं एक चीज़ और जो बहुत जरूरी थी जो बताना थी कि जो ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और यौगिक खेती और जैविक खेती का भी हम प्रचार प्रसार करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और किसानों को क्योंकि मैं किसान भी रहा हूं किसान भाई लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं संबंधी भी हैं और गांव में मेरे काफ़ी परिचित हैं और जिस समय मैंने मोटर पंप का बिजनेस किया उस समय के भी किसान मेरे बहुत परिचित हैं मेरा बड़ा क्षेत्र है किसानी में और जन परिचित हैं और तो मेरी तो असी असी मेरी स्वयं की भी खेती है तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये सस्ती खेती का प्रयोग करें प्रयोग करें और मेरा मेरा खुद का वेषन था मैं शराब पीता था सिगरेट के मेरे चार पैकेट हो जाते थे ये चालीस सिगरेट चौबीस घंटे में उसमें दो पैकेट्स पे, तीस नंबर बीड़ी के भी हो जाते थे और रात को मैं दो बजे सोता था छः बजे उठ जाता था परंतु अब परमात्मा का ज्ञान मिला तो मैं इतना हल्का और ये एक साथ छोड़ा मैंने कोई बोलते हैं नशा नहीं छोड़ता है मेरे को ये लेना पड़ता दवाई लेना पड़ेगी ये लेना पड़ेगी वापिस पकड़ में जाता नहीं छुटता सिर्फ मेरे को मेरे को जो तरीका मिला है वो आपको बताना चाहता हूँ मैं इस एफ के माध्यम से कि संघ छोड़ो तो संघ का दोष भी छुट जाएगा और नशा भी छुड़ जाएगा आप अपने आप में ज्ञान लो उसमें मस्त रहो और उनमें रम जाओ तो नशा तो आपको रहेगा ही नहीं नशा होना चाहिए परमात्मा का, का तो और ज्ञान का तो वो आपको मंजिल पे पहुंचा देगा और आपके जीवन आसान हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल है तो ये ठाकुर साहब का अनुभव है कि आप संग छोड़ दो और तो अपने आप सब चीज़ें जो है सेट हो जाएगा और उसके साथ में एक अच्छी चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान आपको मिल जाता है ज्ञान योग का सदमार्ग आपको मिल जाता है तो आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आती हैं तो चलिए बात ही बड़ा संदेश आप सभी को मिला मैसेज आपको मिला कि नशा कैसा भी हो आप ईश्वरीय ज्ञान को पाने के बाद परमात्म ज्ञान को मिलने के बाद या फिर ज्ञान और राजयोग सीखने के बाद अपने आप छूट जाता है तो चलिए आज के इस एपिसोड में सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की ठाकुर साहब की पूरी कहानी आपने सुनी आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर और आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर अगले संडे इसी वक्त इसी तरह सलामी जिंदगी कार्यक्रम में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो राते रहो सब सुख सब का भला ये शुभ संकल्प है सब सुखे सब का भला ये शुभ संकल्प है प्रभु से मिलाना जगत का करना का है बेसहारों के बेसहारों के बेसहारों के, बे के मसीहा सबके सहारे हैं ये फल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 प्यारे नजारे हैं ये फरिश्ते जो जमीप उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीप उतरे तारे हैं फरे जो समेत उतरे तारे